कभी भी किसी को मजाक नहीं करना जैसे आप किसी को व्यसन मुक्त बनाना चाहते हैं वो व्यक्ति बहुत दारू पीता है ठीक है पीता है अभी उसका कोई कमजोरी है जिसके कारण वो पीता है तो उसको दारू से बाहर निकालना ये हमारा कर्तव्य है लेकिन कभी उसके लिए टीका नहीं करना सिंगल नहीं करना उसका मजाक नहीं करना क्योंकि जैसे ही आपने टीका किया टिंगल किया तो आपका सारा काम व्यर्थ उसको ये मान के कोशिश करना कि इसको कोई बहुत बड़ी कमजोरी है शरीर में देखिए व्यसन जब आता है ना शरीर में तो शरीर की कमजोरी से आता है दुर्गुण वो नहीं है बहुत लोग कहते हैं कि ये व्यसन करता है इसलिए इसमें गुण कम है गुण की कमी नहीं होती है वो व्यक्ति को शरीर में कुछ कमजोरी आती है कमजोरी क्या आती है सभी व्यक्ति के शरीर में कुछ रसायन होते हैं कुछ धातुए होती हैं उनमें से कोई एक दो रसायन कम हो गए कोई एक दो धातुएं कम हो गई तो व्यक्ति दारू पीना शुरू कर देगा बीड़ी पीना सिगरेट पीना मावा खाना शुरू कर देगा वो सामान्य रूप से मैंने जो शोध किया है वो ये कि सभी दारू पीने वाले लोगों के शरीर में एक केमिकल एक रसायन की बहुत कमी आ जाती है वो रसायन का नाम है सल्फर हिंदी और मराठी में कहते हैं गंधक अंग्रेजी में कहते हैं सल्फर हमारे शरीर में सोलह तरह की धातुएं और रसायन हैं कैल्शियम है पोटेशियम है मैग्नीशियम है, है सोडियम है सल्फर है आयरन है सिलिकॉन है कोबाल्ट है ऐसी सोलह धातुएं और रसायन होते हैं इनमें से कोई एक धातु या एक रसायन कम हुआ और दूसरा जास्ती हुआ तो व्यसन की स्थिति बनती है लोग जब व्यसन शुरू करते हैं ना तो हर बार ऐसा नहीं होता कि मजे में करते हैं मौज में करते हैं ऐसा हमेशा नहीं होता अगर उन्नीस वर्ष की उम्र के पहले कोई व्यक्ति व्यसन शुरू करता है तो मान सकते हैं कि वो मजे के लिए कर रहा है उसके बाद की उम्र का कोई व्यक्ति अगर व्यसन शुरू करता है तो जानने की कोशिश करो कोई एक रसायन शरीर में बहुत कम होगा और जब तक उस रसायन की पूर्ति नहीं होगी तब तक वो व्यसन मुक्त भी नहीं हो उसमें होगा क्या शुरू में आपने उसको समझाया एक दो दिवस समझ गया फिर कुछ दिन चुपके से जाके पीके आएगा आपको बताएगा भी नहीं और फिर आपको पता चला आप बोलोगे यार तुमने फिर पी लिया तो उसने कहा क्या करूं मन नहीं मानता शरीर नहीं मानता वो मन मानता इसलिए नहीं है कि वो दारू के मदद से उसको वो रसायन की तात्कालिक पूर्ति होती है शरीर उसकी मांग करता है शरीर कहता है इसको पियो इससे तुम्हारी ये कमी पूरी होती है लेकिन वो होती तात्कालिक है परमानेंट नहीं है तो ऐसे व्यक्ति को कोई औषध अगर दे दी जाए जो उसके रसायन की पूर्ति कर दे तो जीवन पर्यंत वो व्यसन मुक्त हो सकता है अब वो क्या रसायन है वो जानना थोड़ा चिकित्सा विज्ञान का काम है मैं इस पर थोड़ा शोध करता हूँ चाय कॉफी जो लोग पीते हैं, उनके शरीर में आर्सेनिक नाम के रसायन की बहुत कमी आती है इसलिए वो बार बार चाय कॉफी पी। शराब पीने वालों को सल्फर गंधक की बहुत कमी आती है शरीर में इसलिए बार बार शराब पीते है बीड़ी पीने वाले सिगरेट पीने वाले और हुक्का पीने वाले इनको शरीर में फास्फोरस की बहुत कमी आती है इसलिए वो बहुत बार उसको पीते हैं ऐसे सोलह रसायन हैं जिसकी भी कमी आएगी उसकी पूर्ति करने के लिए शरीर उसको प्रेरित करेगा फिर जाकर वो पिएगा तो ऐसी परिस्थिति है तो आप अगर इसको समझ सकते हैं तो ये ध्यान रखिए कि कोई व्यक्ति अगर व्यसन कर रहा है तो उसके शरीर की कोई बड़ी भारी कमजोरी है या उसके शरीर में कोई बहुत बड़ी कमी है जिसके चलते वो ऐसा कर रहा है कमी दूर हो जाए तो वो नहीं करेगा तो इसलिए मैंने आपसे कहा कि कभी भी आप किसी भी व्यक्ति की जो इस तरह के व्यसन में फंसा हुआ है टीका नहीं करना मजाक नहीं करना हंसी खिल्ली नहीं करना उसकी क्योंकि वो उसकी कोई बड़ी कमजोरी है वो जान के कई बार ऐसा नहीं करता है कोई बड़ी कमजोरी के तहत करता है सो तो भारत में तेईस लाख संत है तेईस लाख इस देश में संत हैं, 23 लाख से भी जास्ती हैं, 23 लाख 80 हजार और कुछ सब में भी होंगे ये सरकार के आंकड़े हैं इतने साधु संत हैं महात्मा हैं और 107 सौ कोटि का भारत है अगर ये कर लेते तो भारत में इतना भ्रष्टाचार इतना अनाचार इतनी व्यसन क्यों होती तो साधु संत दूसरे को नहीं सुधारते वो अपनी सेवा कराते उनको अहंकार इस बात का है कि वो समाज को सुधारना कर रहे हैं वो कोई समाज को सुधारना नहीं करते ये बात मैंने बहुत बड़े बड़े संतों को कही है उनके मुंह पर कि आप तो अपनी सेवा करा रहे हैं आपको अहंकार है कि आप समाज के लिए कर रहे हैं समाज आपके लिए कर रहा है आप समाज के लिए कुछ नहीं करते, तो आप में से किसी को साधु होने का नहीं है ध्यान रखना इस संत भी होने का नहीं है संत और साधु कहलाने की भी जरूरत नहीं है। हम सामाजिक कार्यकर्ता हैं और हमारा स्थान बहुत ऊंचा है क्योंकि हम समाज में रहते हुए कोशिश कर रहे हैं समाज को मदद करने की अपना भी कल्याण कर रहे हैं दूसरे का और ये जो साधु संत होते हैं वो हिमालय में चले जाते हैं वो अपनी तपस्या करके अपना कल्याण करते हैं देश का नहीं तो इसलिए मैंने आपको कहा कि अगर आपने घर बनाया है परिवार बनाया है पत्नी है बच्चे हैं तो कभी भी ध्यान में ये नहीं लाना कि छोड़ के जाने का कोई कुछ नहीं कर पाता मैंने बड़े बड़े संतों को देखा है जिन्होंने घर छोड़ दिया वो और परेशान है हाँ तो मैं कहता हूं नहीं छोड़ते तो अच्छा था क्योंकि इधर से भी गए उधर से भी गए <laughs> तो इसलिए मैं आपको ये कहता हूं कि आपने घर बसाया परिवार बसाया घर संसार चलाते हैं दुकान चलाते हैं बिजनेस करते हैं धंधा करते हैं सर्विस करते हैं खेती करते हैं जो करते हैं वो ईमानदारी से करते करते ये करने का है उसको छोड़ छाड़ कर कुछ जास्ती करेंगे ये कभी नहीं करेंगे ये आपका जो अध्यक्ष है ना ये बहुत बार मुझे कहते हैं राजीव भाई नौकरी छोड़ने का है मैं कहता हूं बिल्कुल नहीं छोड़ने का पूछो इनको कितनी बार बोला है कि मैं नौकरी छोड़ता हूं अभी अगले साल संपूर्ण काम करता हूं मैं बार बार एक ही बात कहता हूं कि नहीं छोड़ने का क्योंकि मैं जानता हूं जिन्होंने सब छोड़कर काम किया बहुत परेशान इसलिए समाज के बीच में रहके हमें करना है परिवार के बीच रह के करना है और अगर आप परिवार समाज में रह के करते हैं तो बहुत तारीफ की बात है सब छोड़ के तो आपके पास कुछ है ही नहीं करने को तो यही करेंगे